इस पाठ का शीर्षक है बुलबुल बुल। क्या तुमने कभी बुलबुल बुल देखी है बुलबुल बुल को पहचानने का एक सरल तरीका है यदि तुम्हें कोई चड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले, तो उसकी पूच को देखो. यदि पूच के नीचे वाली जगा लाल हो, तो समझो वो चड़िया बुल-बुल है. जब वो उड़े, तो पूच का सिरा भी ध्यान से देखना. बुलबुल बुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है बुलबुल ऊंची बुल आवाज में बोलती है बुलबुल बुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल बुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बर्गत के पेड़ पर कीड़े ढूंड कर खाती है। वो हमारी तरह सबजी और फल भी खाती है। अम्रूत के बगीचे या मटर के खेट पर बुल्बुल बुल काफी जोर से हमला करती है। वो अपना घोसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोसला अंदर से एक सुन्दर कटोरे जैसा दिखता है। बुल्बुल बुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है। उसके अंडे ज हल्के गुलाबी रंग के होते हैं तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी बुलबुल बुल। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि पाठ विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर पाठ समन्वय लता पांडे निर्माण संचालन प्रभूदयाल खट्टर कलाकार गीता वर्मा और दिनेश वर्मा तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊददयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन